कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के ग्यारहवें मंत्र तक का विचार हम लोग कर चुके हैं बारहवें मंत्र की चर्चा आज होनी है ग्यारहवें मंत्र के उत्तरार्ध में कहा गया था कि परम किंचित साष्ठा सा परागति तो जैसे इंद्रियादि से लेकर के अव्यक्त तक पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर को पर पर कहा गया ऐसे पुरुष भी की अपेक्षा कोई न कोई पर होना चाहिए तो पुरुष से पर कौन है इस प्रकार की जिज्ञासा करने वाले को श्रुति ने कहा कि पुरुषान्न परम किंचित पुरुष से पर यानी सूक्ष्म अभ्यंतर तथा व्यापक दूसरा कोई नहीं है पुरुष ही यानि आत्मा ही निरति से सूक्ष्म हैं से अभ्यंतर हैं से व्यापक हैं निरत का अर्थ है निरपेक्ष व्यापक जिससे व्यापक दूसरा कोई नहीं हो सकता जिससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं हो सकता जिससे आभ्यंतर दूसरा कोई नहीं हो सकता उसे कहा जाता है निरतिशय पर वो है पुरुष तो पुरुषान्न परम किंचित करके श्रोत ने कहा कि सा काष्ठा यानी परत्व की परिसमाप्ति है पुरुष यानी आत्मा सूक्ष्मता की आभ्यंतरता की तथा व्यापकता की परि, परिसमाप्ति आत्मा है परम पर्यवसान है और कहा कि ये जो परत्व की पराकाष्ठा आत्मा है, वही गति है सब का प्राप्य हैं गंतव्य हैं सब उसी को प्राप्त करना चाहते हैं जैसे जल बिंदु का गंतव्य समुद्र है महिमन में पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं पयसा अर्णवईव तो पय यानी नदियाँ जल और उनका अर्णव यानी समुद्र जैसा गंतव्य है ऐसा शिवमेमन का शिव और उपनिषदों का आत्मा ही सबका गंतव्य है गतिमान जो भी हैं जीव उनका गंतव्य यह आत्मा है और उसे कहा गया जो प्राप्त करता है यमात भूयो न जायते फिर उस गंतव्य को प्राप्त करने के बाद आत्मा रूपी गंतव्य को प्राप्त करने वाले का इस संसार में जन्म नहीं होता यश भूयो न जायते आत्मा को गति भी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फिर वहाँ से यदगत्वानुनिवर्तन थे निवृत्ति भी नहीं होती लेकिन ये देखा जाता है तो गति है तो आगति भी होगी संयोगा विप्रयोगांता, जो गति है उसका फिर आगति में पर्यवसान होता है कहीं जाता है व्यक्ति वहां से लौटता भी है गया तो हमेशा के लिए वहीं का होकर के नहीं रहता स्वर्ग आदि में जाता है तो वहां से लौटता भी है तो स्वर्ग आदि विषय गति है तो आगति भी है तो आत्मा आत्म विषय गति बता रहे हो गति का विषय आत्मा को बता रहे हो तो फिर वो आगति भी होगी वहां से आगति का ही अर्थ है जन्मांतर पुनर्जन्म इसलिए श्रुति ने यस्मात भूयो न जायते थे पूर्व में कह करके फिर यहाँ पर सा परागति ये जो कहा ये पूर्वा पर विरोध प्रतीत होता है उसे गंतव्य कह करके उस गंतव्य पर पहुंचने वाले का फिर इस संसार में आना नहीं होता ये कहना विरुद्ध प्रतीत होता है इस प्रकार विरोध की आशंका जिनके मन में हो रही है उस आशंका का निराकरण करने के लिए यह बारवा मंत्र आ रहा है इसी आशंका का समाधान करने के लिए इसलिए बारहवें मंत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि ननु गतिद आगत भवित कथम यस्मा भूयो न जायते तो यदि सागति इस शब्द से परमात्मा को गति का विषय बताया जा रहा है गम्यते या सागति इस के अनुसार गति शब्द का अर्थ है गति का विषय गमन का विषय तो गमन का विषय यदि परमात्मा बनेगा तो आगमन का भी विषय बनेगा वहाँ से लौटना भी होगा गनता का गंतव्य परमात्मा हुआ गंता जीव हुआ उसकी ये परमात्मा के प्रति गति हुई तो वहां से आगति भी संसार में होनी चाहिए जैसे स्वर्ग आदि से होती है तो आगति का निषेध पूर्व में कैसे हुआ कथम यश्मात भूयो न जायते ऐसा श्रुति कह रही है इस प्रकार ये विरोध की आशंका हुई जिनके मन में तो भगवान भाष्यकार कहते हैं नैश पूर्वापर विरोध नामक दोष प्रकृति में नहीं है क्यों तो कहते हैं यहाँ पर परागति में गति शब्द लोक में गति शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है उसी अर्थ में नहीं है तो ज्ञान अर्थ है और इसलिए ज्ञान के लिए गति शब्द का औपचारिक प्रयोग है गौण प्रयोग है ये कह रहे हैं कि गत अवगति रेव गति इति ये वो सर्वस्व प्रत्येगात्म हेतु है तो सर्वस्व प्रत्यगात्म अवगति रेव गति इति उपचर्य येष दोष ने जो प्रतिज्ञा इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए कहा कि दोष क्यों नहीं है कहते तो इसलिए कि अवगति रेव गति इतिपचर्य अवगति को ही अवगति कहते हैं ज्ञान को तो ज्ञान को ही यहाँ पर गति शब्द से कहा जा रहा है ये जो साक्षात्कार का विषय है उसे ही गंतव्य कहा गया गौन रूप से कैसे तो कहते हैं अवगति को ही गौन रूप से गति कहा जा रहा है गति शब्द का लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ है वो नहीं है अपितु ज्ञान अर्थ में वह गौन प्रयोग है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ मुख्य गति ही गतिशब्द का अर्थ क्यों न लिया जाए ये प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर देने के लिए कहा कि सर्वस्य प्रत्येक आत्मत्वात् गतिशब्द का अर्थ मुख्य गंतव्य स्वर्ग आदि के तरह आत्मा को नहीं कहा जा सकता क्यों तो कहा कि वह सबका आत्मा है सर्व शब्द से लेना सर्वस्य गंतु जो गमन करता है उसका यह प्रत्यगात्मा होने से गनता की गति रूप जो क्रिया है उसका विषय स्वयं घनता नहीं होगा गनता से भिन्न जो ग्रामादि है वे गंतव्य बनते हैं गनता स्वयं अपना गंतव्य नहीं होता और आत्मा को गति यानी गंतव्य कहा गया है का अर्थ आत्मा तो स्वयं है अग्नि का दहारूप व्यापार जैसे स्वाभिषेक नहीं होता अपने से भिन्न जो दाह्य काष्टादि हैं, उन्हें अग्नि जलाता है न कि स्वयं अपने आप को तो कोई भी वस्तु स्वयं के व्यापार का विषय स्वयं नहीं हुआ करती वह स्व व्यापार का विषय स्वभिन्न वस्तु हुआ करती है तो गन्ता का जो गमन रूप व्यापार है उसका विषय यानि गंतव्य स्वयं गन्ता नहीं बनेगा उससे अलग न, कोई घनता से अलग होगा और यहाँ जिस पुरुष को विष्णु का परम पद कहा जिससे पर दूसरा कोई नहीं करके कहा जिसको परत्व की काष्टा कहा गया वह सबका प्रत्यगात्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है तो सबका अपना स्वरूप होने से घनता मात्र का स्वरूप होने से कोई भी घनता की गति का विषय गंतव्य वह परमार्थत तो नहीं होगा स्वर्गादि तो गनता यजमान से भिन्न है इसलिए वे दक्षिणायन मार्ग से गंतव्य बन सकते हैं ब्रह्मलोक गनता जो उपासक हैं उससे भिन्न है इसलिए उत्तरा मार्ग से गंतव्य बन सकता है और जो कीट पतंग आदि यौनियाँ हैं वे उन योनियों में जाने वाले जीवात्मा से भिन्न हैं कीट पतंगदि शरीर इसलिए वे पापी जीवात्मा के तृतीय मार्ग से गंतव्य बन सकते हैं ऐसे परमात्मा स्वर्ग ब्रह्मलोक तथा ये तृतीय मार्ग से गंतव्य कीट पतंग आदि के तरह गंतव्य नहीं होगा इसलिए गंतव्य नहीं होगा कि वह गंता मात्र का स्वरूप है ये दिखाने के लिए कहा कि सर्वस्व प्रत्यक आत्मत्वात्त तो सब का प्रत्येक आत्मा होने से यहाँ सापरागति में गतिशब्द का अर्थ मुख्य गंतव्य स्वर्ग आदि के तरह आत्मा को नहीं कहा जा सकता अभी तो वहां गंतव्य गंतव्य का अर्थ है ज्ञेय इसलिए कहा कि अवगति रेव गति रीति उपचर्य ये सिद्धांती कह रहे हैं शंका का समाधान करते हुए वहां पूर्वापर विरोध इसलिए नहीं होगा कि यहाँ परमात्मा को परागति कहा जा रहा है परम ज्ञेय कहा जा रहा है, वही वस्तुतः ज्ञेय है जानने योग्य है उसको जानने के बाद कोई भी जानना शेष नहीं रहता वह परागति है गति का अर्थ गेय है अब गति शब्द का अवगति के अवगति रूप होता हुआ भी गति शब्द का गौण प्रयोग उसके लिए हुआ आत्मा के लिए ये सिद्ध हो सकता है तब जब परमात्मा में सर्व प्रत्यग आत्मत्व सिद्ध तो हो जाए तो परमात्मा प्रत्यगात्मा हैं ये कैसे सिद्ध होगा इसका ज्ञापक तो कहा यह हम पहले कह चुके हैं पूर्ववर्ती दस और ग्यारह श्लोक में पुरुष पर इंद्रिय व्यापार अर्था से लेकर के अव्यक्तात् पुरुष पर का अर्थ ही है प्रत्येगात्मा अभ्यंतर आभ्यंतर का अर्थ होता है प्रत्यक यही कह रहे हैं कि प्रत्येगात्मच सब का प्रत्येगात्मा ये हैं ये तो हम कहते हैं दर्शितम इंद्रिय मनो बुद्धि परत्वेन तो इन्द्रिय मन बुद्धि परत्वेन हमने सब का प्रत्येगात्मा यह प्रकृत पुरुष हैं ये बता दिया है और ये कहते हैं कि यो ही गनता सो अगतम अप्रत्यग रूपम ग्छति अनात्म न विपर्य कहते हैं वास्तविक जो गनता होता है गमन क्रिया का कर्ता होता है वह अपने गमन क्रिया से गंतव्य बनाता है जो अप्रत्यग रूप है का मतलब बाह्य है प्रत्येक रूप तो कहा जाता है अभ्यंतर वस्तु को और अप्रत्यक रूप हो जाएगा जो अभ्यंतर नहीं है बाह्य है और यानी अनात्मा है बाह्य तो अनात्मा होता है और जो अप अगत है अगत हम अनात्मा भी आकाश अनात्मा है भूताकाश लेकिन वह व्यापक होने से गत है वह गंतव्य नहीं बनता गति का विषय नहीं बनता अभी गनता जहाँ पर विद्यमान है वह देश भी उसका गंतव्य नहीं बनता जहाँ गनता नहीं है वह उसका गंतव्य बनता है कोई अभी साधना साधन स्वाध्याय के लिए बैठे हुए हैं सत्संग हॉल में तो हरी की पेढ़ी तो उसका गंतव्य बन सकती है क्योंकि वह अगत है यहाँ से चल करके उसे प्राप्त किया जा सकता है तो जो अगत है अप्रत्यग ग्रुप हैं और अनात्मा है वही किसी के भी गति का विषय बनता है घनता मात्र के गति का विषय यानी गंतव्य बनेगा जो अगत है अप्रत्यग ग्रुप है और अनात्मा है न विपर्यण का मतलब जो गत हैं यानी जो उपलब्ध ही है जहाँ विद्यमान ही घनता है वह स्थान उसका गंतव्य नहीं होगा अनात्मा होने पर भी और अप्रत्यक्ष होने पर भी वो स्थान जहां पर गंता विद्यमान है वह उसका गंतव्य नहीं होगा जोगत गत है और अप्रत्यक रूप से विपरीत हो जाएगा प्रत्येक रूप तो प्रत्येक रूप यानी अभ्यंतर जो वस्तु है उसे गति से प्राप्त नहीं किया जा सकता सर्वा आभ्यंतर जो आ, आत्मा है उसे कहीं जैसे स्वर्ग आदि को गति से प्राप्त किया जाता जा ऐसा उस आभ्यंतर वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता उसकी तो प्राप्ति उसका ज्ञान ही होगा और जो अनात्मा है वह तो गंतव्य बन सकता है आत्मा को तो प्राप्त होने से वो भी गंतव्य नहीं बनेगा ये न विपर्य गति का विषय नहीं बना सकता जो प्रत्येक रूप है गत है और आत्मा है उसे अपने गति का विषय नहीं बनाएगा और ये प्रकृत जो आत्मा है पुरुष यह तो प्रत्येक रूप है और आत्मरूप है इसलिए जो है नहीं होगा गति का विषय इसलिए वहां गति का अर्थ ज्ञान होगा ज्ञान के लिए ही गति शब्द का गौण रूप से प्रयोग है इसलिए अन्य श्रुति कहती है तथा च्रुति अनध्वगागा अध्या अध्वसु पार विष्णव अन्वगाती ऐसा लगाना जो अध का अर्थ है मार्ग तो अध्वसु पार विष्णव तो ये जो तीन मार्ग हैं उत्तरायन दक्षिणायन और जायस्व मियस्व इनसे पार विष्णु है इनसे प्राप्त होने वाला जो संसार है उस संसार से रहित स्वरूप को संसार के उस पार को यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है अध्वसु पार विष्णव अध्वसु पार विष्णव का अर्थ हो जाएगा मुमुक्षु और उनका जो उद्देश्य है प्राप्तव्य है मोक्ष वह इन संसार को प्राप्त कराने वाले प्रसिद्ध तीन मार्गों में से किसी भी मार्ग से प्राप्त नहीं होता वहाँ जाने उसे प्राप्त करने के लिए किसी मार्ग की जरूरत नहीं है इसलिए मुमुक्षु अन्व होते हैं यानी अध्वरहित मार्ग रहित होते हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए वे किसी भी मार्ग की प्रार्थना नहीं करते हैं जैसे ब्रह्मलोक पहुंचने वाला उपासक कर्मफल विधाता से प्रार्थना करता है अग्नि नय सुपथा राय अस्मान। हे अग्नि यानी कर्मफल विधाता परमात्मा से कह रहा है हे अग्नि ऐसा संबोधित करके कि आसमान सुपथा सुपथानय हमें आप सोभन मार्ग से ले जाओ वो सोभन मार्ग है तीन मार्गों में ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला उत्तरायण मार्ग उससे हमें ले जाओ राय यानि हमारे साधना का फलोपभोग करने के लिए हमने जो कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान किया है उसका फलोपभोग हमें हो इसके लिए आप हमें उत्तरायण मार्ग से ले जाओ ऐसी प्रार्थना जो उपासक तथा कर्मी करते हैं ऐसी किसी मार्ग विशेष से अपने प्राप्तव्य मोक्ष को प्राप्त कराने की प्रार्थना ज्ञानी नहीं करता वो तो न तस्य तना उत्क्रामती अत्र समीयते ब्रह्म सन ब्रह्माप्य यह श्रुति ये बताती हैं कि उसकी उपाधिभूत अविद्या तो ज्ञान समकाल में ही निवृत्त होती हैं और ये जो स्थूल शरीर तो प्रारब्ध भोग जब तक हैं तब तक स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संयोग रहता है और जैसे ही प्रारब्ध का भलो भोग हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर के जो सत्रह तत्व हैं वे लीन हो जाते हैं इसी शरीर में रहते रहते ज्ञानी के दृष्टि में परमात्मा में और अज्ञानी के दृष्टि से अपने अपने उपादान कारणभूत सूक्ष्म भूतों के सत्वाधि गुणों में सत्वगुण रजोगुण में कर्मेंद्रिय तथा प्राण रजोगुण में ज्ञानेन्द्रिय तथा अंतकरण अपंजकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण में विलीन होगा अत्रवलिये तस् प्राणा प्राण तो शब्दितो सूक्ष्म शरीर के सभी अवयव सूक्ष्म शरीर नहीं रहा तो फिर सूक्ष्म शरीर के कारण ही श्रुति कहती है समानस सन उभों लोगों आना जाना तो सूक्ष्म शरीर का था कारण शरीर अविद्या तो ज्ञान समकाल में ही निवृत्त हो गई बाधित हो गई सूक्ष्म शरीर अपने कारण में विलीन हो गया तो कोई उपाधि नहीं रहेगी इसलिए फिर घट फूटने पर घटाकाश जैसे जहाँ है वहीं पर महाकाश रूप हो जाता है ऐसे यह भी स्वरूप में विलीन हो जाता है इसलिए ब्रह्म सन ब्रह्माप्यति श्रुति कहती है तो अध्वसु पार विष्णव अन्वगा भवती तो घट फूटने पर घटाकाश को महाकाश की प्राप्ति के लिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता वो जहाँ है वही महाकाश है वो घट के रहते हुए भी महाकाश ही था उपाधि में जिसकी दृष्टि सीमित रहती है उपाधि तक ही उसके कारण उपहित को भी परिचिन समझता है घट रूपी उपाधि परिचिन्न है उस परिचिन उपाधि में ही दृष्टि रखने वाला घटाकाश को परिचिन सा समझ रहा था नहीं तो घटाकाश स्वतह तो घट के बिना महाकाश ही है ऐसे ब्रह्म ही सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से अज्ञानी के दृष्टि में जीव है और वो जो जीव भाव की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया परमात्मा में कहो या उसके अपने उपादान कारणों में कहो तो फिर जीव कहाँ रहा घट न रहने पर घटाकाश नहीं है जैसे ऐसे सूक्ष्म शरीर के न रहने से वो ब्रह्म ही है तो उसके लिए अन्व हो जाते हैं अन्वगा अध्वसु पार विष्णव अब ये सब का प्रत्येगात्मा है इसे बारहवें मंत्र के प्रथम पाद में भी बताया जा रहा है इस अभिप्राय से कहा जा रहा है बारहवें मंत्र के पूर्वार्ध में श्रुति इसे बताती हैं। प्रत्यत्मा तथा च दर्शयती प्रत्येगात्म सर्वस्य ये सब सबकी प्रत्येगात्मा है पुरुष अव्यक्त से पर पुरुष जिसको बताया गया वह सब सबकी प्रत्येगात्मा है ऐसा श्रुति बता रही है ये बारहवें मंत्र का पूर्वाध रूपा श्रुति दर्शयती का कर्ता होगी दर्शयती अने श्रुति दर्शती तो कौन श्रुति तो बारहवें मंत्र का पूर्वाध रूपा श्रुति तो बारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें सर्वेश भूत गूढ़ो आत्मा प्रकाशते दृश्यतेग्र बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी तो सर्वेश भूतेशु ये शह आत्मा ये जो येष सर्वनाम है ये परामर्शक है प्रकृत पुरुष का पूर्व मंत्र में अव्यक्त से जिस पुरुष को पर बताया गया जिससे पर दूसरा कोई नहीं है करके कहा गया जिसे काष्टा कहा गया परत्व की पर्यवसान भूमि कहा गया उसे बताने के लिए एस शब्द है तो एश पुरुष आत्मा ऐसा न करिए एष पुरुष आत्मा यही पुरुष आत्मा है यानी प्रत्येगात्मा आत्मा शब्द का मुख्यार्थ प्रत्येगात्मा ही होता है तो यही पुरुष आत्मा है यानि प्राणी मात्र की आत्मा है प्रत्येगात्मा है सबका स्वरूप है तो कहा सबका स्वरूप यदि ये पुरुष है वो पुरुष तो अव्यक्त से भी पर है का मतलब निरतिश व्यापक है अभ्यंतर है और सूक्ष्म है, तो सब जीव क्यों अपने आप को नहीं समझते कि हम ही अव्यक्त से पर पुरुष परमात्मा हैं ऐसा सालों से वेदांत का स्वाध्याय करने के बाद भी अनुभव क्यों नहीं करते और क्यों बिना बताए ही अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं ऐसा अनुभव करता है ये एक प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रुति ने कहा कि सर्वेशु भूतेषु एष आत्मा गूढ़ तो ये सब की आत्मा है लेकिन सबके प्रत्येक आत्मा के रूप में अपना अनुभव नहीं कर पाते न प्रकाशित करते हैं अनुभव में नहीं आता सबके ऐसा क्यों होता है तो कहते हैं सर्वेशु भूतेषु बूढ़ तो सभी भूत शब्द से लेना है चौरासी लाख प्रकार के प्राणी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सारे प्राणी और उन्हीं के अंदर इनके अंतर्यामी के रूप में यह पुरुष विद्यमान है लेकिन कैसा है गूढ़ बूड़ है गूढ़ का अर्थ है आवृत्त है छिपा हुआ है आच्छादित है तो इसका आच्छादन कौन है आवरण कौन है आवरण है अविद्या क्योंकि यहाँ आत्मा होने से सबके अनुभव में तो आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है तो मानना पड़ेगा कोई न कोई प्रतिबंधक है और वो प्रतिबंधक कोई वास्तविक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी ज्ञान मात्र से ही निवृत्ति होती है हर ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला जो प्रतिबंधक होता है वह कल्पित होता है मिथ्या होता है तो कोई न कोई मिथ्या ही आवरण होगा जिससे ये आच्छादित है वो मिथ्या आवरण कौन है तो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या उसी से गूढ़ यानि आवृत्त है छिपा हुआ है इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत तो योग माया समावृत शब्द से गीता में अहम अर्थ अहम शब्द का प्रयोग यहाँ के पुरुष के लिए कहा गया जिस पुरुष को अव्यक्त से पर कहा गया उसी अव्यक्त से पर पुरुष के लिए भगवान ने वहाँ अस्मत् शब्द का प्रयोग किया अहम यानी जिस पुरुष से पर दूसरा कोई नहीं जो पुरुष पराकाष्ठा है उसी को भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रकाशो ना, ना हम प्रकाश सर्वस्य यानी सबके अनुभव में नहीं आता हूँ इस पुरुष के रूप में क्यों तो योग माया समावृत और योग माया समावृत शब्द से वहाँ जिसको कहा उसी को यहाँ पर सर्वेशु भूतेशु गूढ़ गूढ़ शब्द से कहा जा रहा है और किससे गूढ़ है अवृत्त है तो गीता ने कहा योग माया से योग माया है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या इस अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आछन्न है इसीलिए न प्रकाशित इसलिए अज्ञानी को जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक मैं के रूप में प्रकाशित नहीं होगा वह सबका स्वरूप होने पर भी प्रत्येगात्मा होने पर भी सबको अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव में नहीं आता इसका कारण है कि वह अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से गूढ़ है आछन्न है तो कहा फिर कैसे वह अविद्या दूर हो अविद्या दूर होगी तभी वह निवृत्त होगा क्या अनुभव में आएगा प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्या दूर कैसे होगी तो कहा कि दृश्यते ते तो ग्र बुद्धिया तो अग्रया और सूक्ष्मया ये दोनों बुद्धिया के विशेषण है तो बुद्धि से उसे देखा जाता है तो बुद्धि से यानी कैसी बुद्धि से बुद्धि तो सबके पास है ही है लेकिन सबके पास विद्यमान बुद्धि संस्कृत बुद्धि नहीं है इसलिए बुद्धि अब असंस्कृत बुद्धि जो पुरुष हैं उनके लिए तो न है ये कहा गया और बुद्धि से देखा जाएगा का मतलब संस्कृत बुद्धि से देखा जाएगा अनुभव किया जाएगा देखना है अनुभव करना ऐसे जैसे किसी दृश्य को देखते हैं ऐसा नहीं दिखेगा बुद्धि से दिखने का अर्थ है बुद्धि से अहंतया अनुभव में आना लेकिन कैसी बुद्धि से अनुभव में आएगा तो कहा अग्रया सूक्ष्मया तो अग्रयानी एकाग्रता से युक्त बुद्धि एकाग्र बुद्धि विक्षिप्त बुद्धि से आत्मबोध नहीं हो पाता चंचल बुद्धि से युक्त बुद्धि से असमाहित बुद्धि से नहीं आत्मानुभव हो पाता और वो एकाग्रता निधिध्यासन से आती है विपरीत भावना जब तक बुद्धि में है तब तक बुद्धि विक्षिप्त मानी जाती है बुद्धि को विक्षिप्त करने वाली चंचल करने वाली है विपरीत भावना अशुभ संस्कार अनात्मा शरीर का आत्मरूप से संस्कार ये बुद्धि में रहेगा तो बुद्धि मय के रूप में अनात्मा को ही आलंबन करेगी इसलिए वो बुद्धि में से संस्कार हटाना पड़ेगा संस्कार को बिल्कुल शिथिल करना पड़ेगा इसके लिए साधन है निधिध्यासन इसलिए कहा जाएगा कि निधिध्यासन से जो विपरीत भावना से रहित हुई बुद्धि है वह फिर और निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था होगी विपरीत भावना बिल्कुल शिथिल पड़ेगी तो जैसे अज्ञानी की बुद्धि अनायास वृत्ति कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाती थी ऐसी जिसका निधि रूप साधन परिपथ को हो गया है माना जाता है कि उसकी अहम अनायास ब्रह्म को ही आलंबन बनाती है ब्रह्म में ही समाहित रहती है वह स्वभावतः अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन नहीं बनाती ऐसी बुद्धि को माना जाएगा अग्र्या बुद्धि एकाग्र बुद्धि तत्वमशी वाक्यर्थ में समाहित बुद्धि वो है अग्र्या बुद्धि और सूक्ष्मया वही सूक्ष्म है का मतलब जो इंद्रियों से लेकर के पुरुष पर्यंत उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बताए गए पदार्थ हैं इन सूक्ष्मता का विश्लेषण करने में अनुसंधान करने में जो सूक्ष्मतम निरतिशय सूक्ष्मतम है परमात्मा उसका अनुसंधान करने में समर्थ बुद्धि वो है सूक्ष्म बुद्धि तो सूक्ष्म तथा एकाग्र बुद्धि जो परत्व की पराकाष्ठा है निरति से पर यानी सूक्ष्म है परमात्मा उसका अवलोकन करने में समर्थ बुद्धि वह है सूक्ष्म बुद्धि तो सूक्ष्म तथा समाहित बुद्धि से हम उस पुरुष का प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव कर सकते हैं कौन कर सकते हैं तो सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते यानी अनुभूयते तो सूक्ष्मदर्शी हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का दर्शन करना जिनका शील हो गया शील कहते हैं स्वभाव को तो सूक्ष्म शब्द से लेंगे निरतिशय सूक्ष्म जो पुरुष और उसका मैं के रूप में दर्शन करना जिनका शील हो गया स्वभाव हो गया वो स्वभाव बनता है निरिध्यासन से स्वभाव कहते हैं संस्कार को तो सहज स्वभाव हो गया वो तो सहज स्वभाव ब्रह्म का ही मैं के रूप में ग्रहण करने का किसका होगा जिसका निधि ध्यास परिपक्व है और निधि ध्यान ही अंतिम साधन है पुरुष प्रयत्न साध्य तो सारी साधनाएं ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधकों की निवर्तक जितनी भी साधनाएं वो सारी साधनाएं जो कर चुका है उसे कहा जाएगा सूक्ष्मदर्शी उसी का सूक्ष्म जो परमात्मा है उसको ग्रहण करना शील बन जाता है स्वभाव बन जाता है जैसे स्थूल बुद्धि अज्ञानी प्राकृत मनुष्य का शील होता है स्वभाव होता है अनात्मा शरीरादि का मैं के रूप में अनुसंधान करने का स्वभाव है ऐसे सारी साधनाएँ पुरुष प्रयत्न साध्य जिसकी संपन्न हो गई साधना करके जो सिद्ध हो गया अब साधना प्रयत्न साध्य जिसकी शेष नहीं रही वो हो गया सूक्ष्मदर्शी सिद्ध पुरुष और उनसे दृश्यते यानी प्रत्येगात्मतया अनुभूयतें उन्हें फिर तत्वमसी इस वाक्य से ऐसे साधक को जिसकी सारी ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक के निवर्तक साधनों की साधना पूरी हो गई है ऐसा जो साधक है उसे तत्वमसी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि यह वृत्ति होती है उस वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाता है यह पुरुष मैं के रूप में तेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम अपने पारमार्थिक स्वरूप को उसकी तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति में अभिव्यक्त करना यही सूक्ष्मदर्शी पुरुष के द्वारा दिखना है परमात्मा का और जैसे ही वो अभिव्यक्त होते हैं फिर प्रमा में ये प्रमा है तत्व तो तो वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्माष्टमी इत्या का वृत्ति और इस प्रमा में प्रमा से वो जो गूढ़ कहा गया था अविद्या रूपी प्रतिबंधक कहा गया था आवरण कहा गया था अविद्या से आच्छ उस अविद्या की निवृत्ति होती है पादक आवरण निवृत्त होता न प्रकाशत्य का अर्थ आभान रहता है क्योंकि पादक आवरण था वह पादक आवरण इस प्रमा से जैसे निवृत्त होगा तो वो तो स्वयं प्रकाश है फिर के रूप में स्वयं ही भासता है साक्षात अपरोक्ष अप्रोक्षतया अभिव्यक्त हो जाता है तो ये कहा कि सूक्ष्मदर्शी भी अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते का मतलब तत्व जो समाहित सूक्ष्म बुद्धि है उसमें तत्वसी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उत्पन्न होता है पुरुष उत्पन्न हुए साक्षात्कार से आवाना पादक आवरण निवृत्त होता है और फिर जो वृत्ति भी आभानापादक आवरण को निवृत्त करके मनोनाश करके निवृत्त हो जाती हैं तो अवशिष्ट रहता है स्वयं प्रकाश ब्रह्म वो इसके मैं के रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में अवभासित होता है सबकी आत्मा होता हुआ भी पुरुष सबके अनुभवों में तब तक नहीं आएगा जब तक उसके बुद्धि में आभानापादक आवरण रहेगा और वह आभानापादक आवरण तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न ही अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति से ही निवृत्त होता है और वो फिर स्वयं ही मैं के रूप में भासता है ये यहां पर कहा गया भाष्य को देखिए ये स पुष ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते मैं जो प्रथम पद हैं येष ये सर्वनाम ये, ये पुरुष का परामर्शक हैं इसलिए ये शब्द का अर्थ कर दिया भास्कर भगवान ने पुरुषु भूतेषु का अर्थ करते हैं स्तंभ ब्रह्मादिस्तंभपर्यतेषु भूतेषु तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ यानी सबसे निकृष्ट योनी जो है वहां तक यानी चौरासी लाख प्रकार के जो शरीर हैं उन शरीरों में प्रत्येक आत्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में ये स्थित है लेकिन कैसा तो गुढ़ गुढ़ का अर्थ कर दिया संवृत यानी सम्यक व्रत यानी आवृत व्रीय आवरण धातु से वह अख्त प्रत्यय होकर के संवृत्त शब्द बन गया सर्ग पूर्वक तो संवृत्त का अर्थ है सम्यक आवृत्त गुढ़ शब्द का अर्थ कर दिया संवृत्त संवृत्त का भी अर्थ आगे किया जा रहा है अविद्या माया छन्न और बीच में दर्शन श्रवणादि कर्मा एक विशेषण है दर्शन, कर्मा का अवतरण है टीका में न प्रकाशते चेत व इति न लिंग दर्शन, वाच्य लिंगदर्शनादिकर्मेति ऐसा छपा है कि नहीं उसमें इतना ही छपा इसके बीच में वो प्रतीक होना चाहिए जैसे पार इति ये प्रतीक है ना ऐसा एक प्रतीक होना चाहिए इतिहा और दर्शन श्रवणादीनि कर्माणी अस्य तथोक्त इसके बीच में पूर्ण विराम जो है ना इतिहा के पास में जो पूर्ण विराम है ये नहीं वो होना चाहिए पूर्ण विराम के पहले इत्या और पूर्ण विराम के पहले दर्शन श्रवणादि कर्मेति ऐसा उसका वाउतरण अवतरण है उस पद का और उस उसका विग्रह करके बताया है आगे दर्शन श्रवणादिनी कर्माणी अश्य ये विग्रह हैं सामासिक पद का तो ये जो दर्शन श्रवणादि कर्मा ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद किस लिए हैं इसके लिए यहाँ पर ये बताया टीका में कि न प्रकाशते चेत यदि आत्मा प्राणी मात्र के हृदय में अंतर्यामी के रूप में होने पर भी न प्रकाशते जाना नहीं जाता है तो फिर जो दिख नहीं रहा है प्रकाशित नहीं हो रहा है तो उसे है करके मानो ही मत उसका अस्तित्व ही मत स्वीकार करो ये शंका होती है तो न प्रकाशते चेतर ही यानी अनुभव में नहीं आता यदि आत्मा पुरुष तो नाचते व तो नहीं है नहीं दिख रहा है तो उसको मानो ही मत जैसे वंध्यापुत्र का अनुभव नहीं होता तो वंध्यापुत्र है नहीं आकाश के पुष्प का अनुभव नहीं होता तो आकाश का पुष्प है ही नहीं मनुष्य के सिंह का अनुभव नहीं होता तो मनुष्य के सिंह है ही नहीं ऐसा नर विषाण के तरह माना जाए इस पुरुष को एक शंका हुई अत्यंत असत मान लो कहते हैं इति नचवाच्यम ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्यों तो लिंग दर्शनात्ते तो तो उसका ज्ञापक अस्तित्व का ज्ञापक दिख रहा है लिंग कहते हैं ज्ञापक को लीनम यानी अवरुत जो अर्थ है उसे गमयती यानी ज्ञाप ये ये, ये तल्लिंगम ऐसे लिंग शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो लिंग शब्द का अर्थ होता है छिपे हुए अर्थ को जो बता दे दूर पर्वत आदि में अग्नि छिपा हुआ है नहीं दिखता है लेकिन वहां अग्नि का ज्ञापक बन जाता है धूम इसलिए धूम को कहा जाता है अग्नि का लिंग ज्ञापक ऐसे ही प्राणी मात्र के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित जो पुरुष है वह पुरुष उनकी प्रत्येक आत्मा होने पर भी नहीं अनुभव में आ रहा है लेकिन उसका ज्ञापक बन जाता है अस्तित्व का उसके ये श्रवण दर्शन श्रवण आदि कर्म व्यापार दर्शन श्रवण मननादि व्यापार जड़ चक्षुरादि इंद्रियों से नहीं हो सकते यदि चेतन उनका प्रवर्तक न हो दर्शनादि व्यापारों में चक्षुरादि का प्रवर्तक चेतन यदि न हो तो चक्षुरादि भौतिक होने से जड़ हैं वे नहीं दर्शनादि व्यापार कर पाते लेकिन हो रहे हैं इससे निकलता है कि उसका दर्शनादि का निर्वर्तक कोई न कोई चेतन शरीर के अंदर सभी शरीर के अंदर विद्यमान है इस प्रकार ये दर्शनादि ज्ञापक बन जाते हैं लिंग बन जाते हैं इसलिए कहा कि लिंग दर्शनात इति आह यानी इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा दर्शन श्रवन, दर्शन कर्मा। इसलिए इत्याह के बाद में दर्शन श्रवनादि कर्मा इति होना चाहिए कर्मेती और इस दर्शन श्रवणादि कर्मा का विग्रह करके बताया टीकाकार ने दर्शन अस्य इति अस्यक्त तो तो दर्शन श्रवणादि कर्म है जिसका अस जिसका उसे कहा जाएगा तथा तथा यानी दर्शन श्रवणादि कर्मा। तो जैसे धूम बिना अग्नि के नहीं होता तो अग्नि का कार्य है धूम और कार्यम दृष्टवा कारणम अनुमें ऐसे चेतन का कार्य है आपके दर्शन श्रवण आदि अरे दर्शन श्रवणादि चेतन का कार्य कार्यक्रम संघात में दिख रहा है इसलिए मानना पड़ेगा कि कार्यक्रम संघात से दर्शन श्रवणादि कार्य कराने वाला चेतन विद्यमान है नहीं तो मृत आत्मा में भी मृत शरीर में भी दर्शन श्रवणादि होने चाहिए शरीर तो एक जैसा ही है लेकिन नहीं होते इसलिए चेतन कोई ना कोई है इस अभिप्राय से लिखा भाष्कर भगवान ने कि दर्शन श्रवणादि कर्मा ये विशेषण है पुरुष का और वो गूढ़ शब्द की ही व्याख्या चल रही है अभी गुढ़ का अर्थ कर दिया संवृत्त और किससे संवृत्त है संवृत्त कहते हैं आवृत्त को तो इसका आवरण कौन है तो आवरण को बताने के लिए विशेषण है छन्न। इस अविद्या, माया, छन्न विशेषण का अवतरण है टीका में जीवस् प्रकाशत्व ब्रह्मात्मत्वे सति, सती योयम ब्रह्मस्वरूप अनुवभाष स: केनापि इति नल्प्य तच प्रतिबंधकम् न वस्तु ज्ञानान मुक्ति श्रुतेर शुते, ततो ज्ञा प्रतिबंधिका इत्याह तबंधिद्या माया इति। एक अवतरण है तो जीवस्य प्रकाशत्वे यानी जीव को प्रकाश यानी चेतन मानेंगे तो प्रकाशत्व यानी चेतनत्वे तो ब्रह्मात्मत्वे सत्यपि तो ब्रह्म स्वरूप प्रकाश जीव चेतन होने से ब्रह्म स्वरूप होने पर भी यो यं ब्रह्मस्वरूप अनुभाष तो जो अवस्था में जीवों को अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभाषय अनुभव नहीं हो रहा है अप्रकाश है प्रकाश नहीं है अनुभव नहीं है स केनापी प्रतिबंधे न कृत तो मानना पड़ेगा ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी जीव जीव को अपनी ब्रह्म स्वरूपता की अनुभूति में कोई न कोई प्रतिबंधक को बैठा हुआ है केनापी प्रतिबंध न कृत क्या अनोभाष स्वरूपता का अनुभाष जो जीवों को है वह किसी न किसी प्रतिबंध से हो रहा है अनोभा ऐसी कल्पना की जाती है स्वरूप होता हुआ ब्रह्म स्वरूपता का अज्ञान है अनुभव नहीं हो रहा है ज्ञान नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई प्रतिबंधक है जो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपता की अनुभूति नहीं होने दे रहा है। तो जिज्ञासा होती है कि वो प्रतिबंधक कौन है तो मानना पड़ेगा कि प्रतिबंधकम न वस्तु वस्तु यानी वास्तविक वो वास्तविक यानी सत्य नहीं है तत् वो प्रतिबंधक ब्रह्म स्वरूप होता हुआ जीव को ब्रह्म स्वरूपता का जो अनुभास है उस अनुभाषता में हेतुभूत जो प्रतिबंधक हैं, कारण हैं, अनुभूति न होने में वह वास्तविक नहीं है सत्य नहीं है क्यों तो कहते ज्ञानान मुक्ति श्रुतेर बाध प्रसंगात यदि ब्रह्म रूपता के अनुभास कारण को सत्य मानेंगे तो फिर ज्ञान मात्र से मुक्ति को बताने वाली ज्ञानादेव देव तो कैवल्यम रिति ज्ञान मुक्ति तमेव विदि अति मृत्युमेति इत्यादि श्रुतियों का बाध प्रसंग आएगा तो ज्ञान मात्र से मुक्ति को बताने वाली श्रुति की सार्थकता के लिए प्रामाण्य के लिए आवश्यक है जीव को ब्रह्मरूपता का ज्ञान न होने देने वाला जो प्रतिबंधक है वह मिथ्या है यह मानना इसलिए वो कौन होगा फिर प्रतिबंधक तो मिथ्या होगा और मिथ्या कौन है अविद्या तो इसलिए कहते तत्व अविद्यव प्रतिबंधिका अविद्या ही वो प्रतिबंधक है जो स्वरूप होता हुआ भी जीव उसे स्वरूपता की अनुभूति नहीं होने दे रही है अनुभास का कारण अविद्या है तो अविद्या अविद्यव प्रतिबंधिका इत्या इस अभिप्राय से ये कहा कि अविद्या माया छन्न तो अविद्या का ही दूसरा नाम है माया तो अविद्या रूपी माया से आछन्न है आवृत्त गुढ़ शब्द का अर्थ कर दिया गुढ़ का अर्थ है अर्थ है रूपी माया से आछन्न अवि अतएव आत्मा न प्रकाशते तो अविद्या रूपी आवरण से आवृत्त होने के कारण ही यह पुरुष प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव में नहीं आता न प्रकाशते आत्मत्वे न कसेचित किसी भी अविद्या से आवृत्त ज्ञान नेत्र है जिसका ऐसे अज्ञानी के अनुभव में प्रत्येगात्मा के रूप में नहीं आता ये पुरुष वो कब तक ऐसा होगा तो जब तक अविद्या रूपी जो आवरण है अभाना पादक आवरण वो बना रहेगा तब तक ये प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव नहीं होगा तो ये माया मिथ्या होते हुए भी बड़ी विचित्र है इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अहो अति गंभीरा दुर्वगाह्या विचित्रा मायाच च इम कहते हैं ये जो माया है ये बड़ी गंभीर है और अपनी शक्ति से जीव इस माया को पार करना चाहे यदि गंभीर यानी गहन गहरी जैसे गहरी कोई नदी हो और जिसमें बहुत भंवर हो ऐसी नदी को पार करना और विस्तीर्ण न हो तो बड़ा कठिन होता है ना स्वयं तैर करके नौकादी में बैठ करके तो पार किया जा सकता है लेकिन कोई तैराक चाहे कि हम स्वयं ही पार करें गुवाहाटी में देखा ब्रह्मपुत्रा को बहुत जगह जगह उसके भंवर हैं ना और सागर जैसी दिखती है खूब स्तीर्ण है वो तो किनारे पे भी पैर नहीं रख सकते हम गए देखा तो आए हैं तो ब्रह्मपुत्र का स्नान किया जाए लेकिन नीचे कोई नहीं उतर पाया हम लोग पांच सात महात्मा थे कमंडल से नए बिल्कुल तो किनारे पे भी बड़ी गहरी है और वहाँ स्टीमर चलते बड़े बड़े नदी में तो ऐसी वो उसो पार करना जैसे कठिन है ऐसे ही कहते ये जो अविद्या रूपी नदी है ये अति गंभीर हैं बड़ी गहरी है और दुरावगाह्य है विस्तीर्ण होने से और भंवर से युक्त होने से अकेले अपने सामर्थ्य से पार करना कठिन है अविचिरा माया ये विचित्र माया है यद अयम सर्वो जंतु परमार्थतः परमात पर बोध्यमपी अहम् परमात्मा न गृणती तो यत ये यया जिस माया के कारण क्या हो जाता है कि अयम सर्वो जंतु ये सारे जीव वस्तुतः कौन है तो कहते परमार्थ यानी वस्तुत परमार्थत परमार्थ सतत्वी परमार्थ सतत्व यानी यही ब्रह्म पुरुष अव्यक्त से पुरुष, उसे परमार्थ सतत्व कहा जा रहा है यानी परमार्थ स्वरूप सतत्व शब्द का अर्थ है स्वरूप वो परमार्थ स्वरूप है ब्रह्म तो वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी और उपनिषदे यही बता भी रही हैं कि नाशी तुम संसारी तत्वमसी तुम संसारी जीव नहीं हो अपितु तत्वमसी हो ब्रह्म हो ऐसा आ करते बोध्यमानों की समझाए जाने पर भी अहम् परमात्मा इति न गृहती मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता है ये क्यों तो कहते यत यानी य या माया जिस माया से आछन्न बुद्धि वाला होने से ये माया रूपी प्रतिबंध बड़ा विचित्र है उसको समझाने पर भी समझने नहीं देता जीव को तुम ब्रह्मरूप होकर के ये अनुभव नहीं होने देता और बिना समझाए ही प्रकृति का परिणाम जो माया का परिणाम ये कार्यक्रम संगात है अनात्मा उसको मैं के रूप में ग्रहण कर लेता है अनुभव कर लेता है अनात्मा देहेन्द्रियघात आत्मनो दृश्यमनमी घटाधिवत आत्म अहम इति अनुच्यमी गृह तो जो अनात्मा है कौन शरीर इंद्रिय का संघात शरीर इंद्रिय समूह ये आत्मा का दृश्य होने से अनात्मा है जैसे हमारा दृश्य है घटादि इसलिए हम नहीं है हम उसके दृष्टा है घटादि हमारे दृश्य हैं ऐसे घटादि दृश्य के तरह ही दृश्य है हमारा यह अपना शरीर भी अहंतास्पद यह हमारा दृश्य होता हुआ भी घटादी के तरह उसे आत्मत्वेन आत्मत्वती इसके साथ अन्वय करना कि आत्म रूप से ग्रहण कर लेता है दृश्य को भी अहम अमुष्य पुत्र मैं फलाने का पुत्र हूं ऐसे अरे समझाने की जरूरत नहीं होती बिना समझाए ही अनात्मा शरीर को मैं के रूप में ग्रहण करता और समझाने पर भी नहीं ब्रह्म का मैं के रूप में ग्रहण करता ये क्यों हो रहा है तो कहते हैं ये अहो अति गंभीरा दुर्ग विचित्राच माया इम इसी माया से ये या, यत यानी यया इसी माया के कारण ऐसा हो रहा है जो है नहीं उसे मैं समझ रहा है और जो वह है वो समझाने पर भी समझ नहीं पा रहा है जिस माया के कारण वह माया अति गंभीरा दूरवगाया ऐसा अनु करना तो नूनम परस माया सर्वो लोको बम भ्रमित तो नूनम यानी निश्चितम यह नूनम शब्द का अर्थ है निश्चितम तो निश्चित ही क्या हो रहा है कि परस्यव माए या मोमुहान तो परमात्मा की जो माया है उससे मोमुहान यानी बार बार मोहित होता हुआ मोमुहमान का अर्थ है बार बार एक बार नहीं दो बार नहीं इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए और हर बार जो भी शरीर मिल रहा है उसी को मैं समझ रहा यही घूमना है मोहित होना है तो मोमुह मान सर्वो लोक और ये एक दो नहीं सभी अविवेकी प्राणी बम भ्रमिति बम भ्रमिति का अर्थ है ये यगलुअंत है बार बार भ्रमित हो रहे हैं घूम रहे हैं जैसे अनेक आवर्तों से घिरी हुई जो नदी होती है तो उस नदी में पड़ा हुआ कीट एक आवर्त से जैसे तैसे निकल भी जाए तो दूसरे आवर्त में घूमता है फिर तीसरे में पड़ता है चौथे में पड़ता है उसे उस आवर्तों से भवरों से निकलना कठिन हो जाता है ऐसे ही यह माया से आन्न जीव भी क्या हो जाते हैं कि चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण करते हैं अरे एक बार चौरासी लाख प्रकार से के शरीरों में घूम करके आने के बाद छुट्टी हो जाती हो ऐसा नहीं बम भ्रमिति में यंग्लुवंत प्रयोग और यंग होता है बार बार अर्थ चौरासी लाख शरीरों में बार बार घूम रहे हैं कई बार घूम रहे हैं ये निश्चित ही वो परमात्मा की माया से ही मोहित होने के कारण इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि तथा चमरणम एक नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतो अच्छा बहुत समय हुआ ह चार पांच पंक्तिया कल देखते हैं